राइटर ऑफ हिमाचल के अवॉर्ड से नवाजा गया है तो आप सभी की तरफ से आर के गुप्ता जी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में ये मेरा सौभाग्य है कि मैं माउंट एबू और ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पहली बार यहाँ आया हूँ और मैं यहाँ पर देख करके मेरे कई भ्रम थे ब्रह्म कुमारीज के बारे में जी जी। वो भ्रम ही दूर नहीं हुए बल्कि मैं एक अच्छा मैसेज लेकर के जहाँ तक ब्रह्म कुमारीज का मैंने यहाँ देखा इनका मैनेजमेंट इनका डिसिप्लिन और सबसे बड़ी बात जो मैंने इनके लेक्चर्स में इनके सभी जिन इनके प्रमुख जो इनके अधिकारी हैं और जो दि, जितने भी वक्ता थे उनसे मेरे को ये मैसेज मिला कि एक ही धर्म है उसका जो जड़ है भगवान का वो एक ही है और सबसे बड़ी जो बात मैंने देखी कि किसी का विरोध नहीं हिंदू मुसलमान सिख ईसाई छोटा बड़ा गरीब अमीर यहाँ सब बराबर मैं समझता था कि ये जो ब्रह्म कुमारी मिशन है ये हिंदू धर्म के अगेंस्ट है लेकिन मैंने देखा कि हिंदू धर्म तो सारा इसी इसी के बीच में है एक चीज और आत्मा का और भगवान का क्या संबंध है मैंने इसके ऊपर एक किताब लिखी है आत्म वो अभी अंडर प्रिंट है तो मेरी मैंने जो लिखा है उसको और बल मिला यहाँ आ एक बात दूसरी बात धार्मिक संस्थाएं अनेक हैं इस संसार में लेकिन ये ऐसी पहली संस्था मैंने देखी जो जिसका धर्म के साथ साथ समाज के साथ बड़ा गहरा संबंध है और इससे बड़ी देश सेवा कोई नहीं हो सकती तीसरी बात मैंने यहाँ देखा सफाई माउंट एबू में भी देखा जितना प्रबंध मैनेजमेंट सफाई के लिए खाने के लिए और रहने के लिए यहां है कोई हिंदुस्तान की गवर्नमेंट भी नहीं कर सकती और अगर हर आदमी जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला है कि स्वच्छ भारत स्वच्छ भारत का अगर जीवंत उदाहरण देखना हो तो ब्रह्म समाज इसमें इस ब्रह्म कुमार इस दे, इस देखा जा सकता है और मेरा ये अनुरोध रहेगा केंद्रीय सरकार से कि वो ब्रह्म कुमार इंस्टीट्यूशन से दिशा निर्देशन लें कि हमारे देश को कैसे स्वच्छ और साफ बनाया जा सकता है सबसे बड़ी जो बात है वो मन की सुंदरता मन की सफाई के साथ जो बाहर की सफाई है जिससे हमारी बीमारियां फैलती हैं मैं एक डॉक्टर हूं हमारा वो, वो, वो भी अगर ब्रह्म कुमारी इसको देख करके किया जाए तो 50 परसेंट हमारी बीमारियां खत्म हो जाए ये बड़ी भारी देश की सेवा है और डेडिकेशन जो मैंने देखा जो आपके जिन्होंने अपने जीवन को अगर ऐसी डेडिकेशन हो जाए तो सोने की चिड़िया बन जाएगा हमारा देश लेकिन मानव जन्म क्यों होता है उसके बारे में जो यहाँ टीचिंग जितनी सरल ढंग से बताई जाती है चाहे कोई अनपढ़ है चाहे कोई कितना भी पीएचडी है इससे बढ़िया कोई ढंग नहीं हो सकता जैसे समझाया जाता है धर्म के लिए हजारों लाखों पुस्तकें हैं सभी धर्मों की लेकिन जितना सरल तरीका और जितना सरल स्पष्ट और उचित तरीका जो है वो ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़े हुए लोगों का है इससे बढ़िया कोई हो नहीं मैंने आत्म मंथन नाम से किताब जो लिखी है उसमें मैंने दो साल पहले जो बातें लिखी हैं मुझे संतुष्टि हुई है कि मैंने जो लिखा है वो ठीक है और ईश्वर के साथ डायरेक्ट लिंक बिना किसी के क्योंकि जितने भी धर्मगुरु हैं वो बांध रहे हैं अपने शिष्यों को लपेट रहे हैं उनको बाहर नहीं निकलने देते जबकि ब्रह्म कुमार समाज में जो मैंने देखा ये किसी को बांधते नहीं है ये नहीं ऐसा नहीं है कि ब्रह्म कुमारी बनेंगे आप या सफेद तभी आपका कल्याण होगा इन्होंने तो जीवन जीने का एक रास्ता बता दिया है चलना तो हमने है तो इसी के साथ मैं समझता हूँ कि अगर इसको किया जाए तो ये बड़ी भरी समाज की देश की और पूरे मानवता की सेवा में एक बहुत बड़ा कदम है डॉक्टर आर के गुप्ता जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया जो अनुभव आप यहाँ आकर किए शुरुआत में आपको जो भ्रम था वो सारी बातें बिल्कुल आपको स्पष्ट हो गई और आपने यहाँ का जो चीज़ें आपने देखी जो अनुभव किया वो आप अपने शब्दों में बताएं और काफ़ी अच्छी बातें आपने बताया सफाई के बारे में बताया और आत्मचिंतन के बारे में बताया बहुत ही अच्छा लग रहा है और मुझे लगता है कि इस तरह की बातें हम लोग करते रहेंगे और इन चीज़ों को और भी दूसरे लोगों तक पहुँचाएंगे तो शायद हम एक छोटी सी जो है सेवा का रूप हम दे सकते हैं अपने जीवन में एक सेवा भाव को लेकर अगर हम इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाते हैं तो उनका जीवन भी सुधर जाएगा और साथ ही साथ हमारा जीवन भी सफल होगा बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मैं जहां तक आपके एक राइटर के रूप में जैसे कि आपको बेस्ट राइटर ऑफ हिमाचल का अवार्ड मिला है उस अवॉर्ड के पीछे का राज क्या है किस तरह से आपको मिला उसके बारे में बताए इसमें मेरा निरंतर लेखन और समाज के साथ जुड़े रहना यही सबसे बड़ी बात हो सकती है और मेरा जीवन बड़ा संघर्ष रहा है मेरी एक पहली कहानी छपी वहाँ एक पत्रकार संघ राज्य पत्रकार संघ की उसमें मैंने पहली कहानी लिखी माँ कभी मरती नहीं उसमें भी मेरे को अवार्ड मिला और मेरा भिन्न भिन्न समाचार पत्र जो हमारे उत्तर भारत में जागरण है दैनिक दे, हिमाचल है आपका फैसला है और पंजाब केसरी जो नॉर्दर्न इंडिया का सबसे उसमें मेरे एडिटोरियल पेज पर आर्टिकल छप, छपते रहते हैं तो मेरे को एक प्रेरणा मिलती है और जो भी मैं देखता हूँ समाज में कुर्तियाँ या अंधविश्वास या राजनीतिक उ उत, उथल पुथल उसके ऊपर मैं अपने विचार देता रहता हूँ और वही और जो मेरे पाठक हैं वो सबसे बड़े जो मे, मे, मेरे शशक लेखनी को जो है वो बल देते हैं और आप ज, जैसे लोग जो मीडिया के लोग हैं वो भी हमें सपोर्ट करते हैं और फिर उसके बाद जैसे कवि सम्मेलन होते हैं उसमें दूसरे स्टेटों के और दूसरे उनसे मिल मेल जो उत्साहित्यकार लोग लोगों से होता है तो उससे बड़ा बल मिलता है और जैसे हम यहाँ आए तो हमने सारे हिंदुस्तान के तमिलनाडु के आंध्रा के और नेपाल के लोगों से मुलाकात होती है तो उसे और पता लगता है जितना आदमी घूमेगा फिरेगा उसका उतना ही विचार जो है वो विस्तार में सोच शक्ति जो है वो बढ़ती है और आदमी की जो लेखनी है वो सबल होती है एक और बात बताइएगा जैसे आपने जिक्र किया माँ कभी मरती नहीं ये आपने लेख लिखा है तो इसका कैसे आपने इसको डिफाइन किया किस तरह से ये विचार आपके पास आए ये मेरे पर्सनल जीवन की घटना है मैं उस वक्त तेरह वर्ष का था जब मेरी माँ की मृत्यु हुई कैंसर से पैंतीस वर्ष की उम्र में तो उसके बाद हम चार भाई दो बहनें उस वक्त बड़े बड़ा परिवार होता था हमारे पास कोई साधन नहीं था कुछ नहीं था लेकिन माँ माँ ने हमारे लिए बहुत सेक्रीफाइस किया और मेरे फादर भी जो है ना वो उनकी भी डेथ हो गई बड़ी कम उम्र में लेकिन हम बड़े बड़े औहदों पर रिटायर हुए एक भाई इंजीनियर बना दूसरा तो मैं मैं डॉक्टर हूँ दो मेरी बहने प्रिंसिपल रिटायर हुई जबकि हमारे पास कोई साधन नहीं था कोई आर्थिक नेता ना कोई ऐसी जायदाद थी तो ये माँ का ही बल माँ का ही आशीर्वाद था और माँ कभी मरती नहीं आप आपको पूछना ये ये टाइटल क्यों रखा तो वो माँ ही तो है हमारे अंदर उसी का तो बीज है हम उसी के पौधे हैं जो ज, अ, उसको देख रही है जहाँ भी होगी जैसे ब्रह्मा बाबा कहते हैं कि भी आत्मा कभी मरती नहीं है तो मेरी माँ की आत्मा भी ऐसे कहीं देख रही होगी अपने बच्चों को तो इसीलिए मेरे को ये प्रेरणा हुई कि मैं पहले यही उसके बाद मैंने और भी कहानियाँ लिखी हैं जो अच्छे अच्छे मतलब मैगजीन्स में छपी हैं तो मेरे को ये प्रेरणा मिली अपनी माँ से बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि माँ कभी मरती नहीं है ये टाइटल आपको आया और आपने इसके ऊपर काफ़ी विचार किया और मंथन करने के बाद आपको लगा कि जैसे आत्मा अमर है तो मेरी माँ की आत्मा भी अमर है वो कहीं ना कहीं इसे मुझे देख रही है प्रेरणा दे रही है मुझे सपोर्ट कर रही हैं ये आप फील करते हैं और उन उस फीलिंग को आपने उस लेखने के अंदर उतारा है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया थैंक यू सो मच चलिए आगे बढ़ते हैं और अभी लेते हैं अल्प विराम उसके बाद फिर से लौट कर आते हैं और डॉक्टर आर के गुप्ता जी से बात करते हैं आप सुन रहे हैं ब्रह्मकुमारीज का इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहो मस्कर आते रहो अजीब ये मंजिले है कौन सी न वो समझ सके न हम ये रोशनी के साथ ही क्यों थुआ उठा चिराग उठे ये रोशनी के साथ ही क्यों थुआ उठा चिरा उठे पड़ी हूं खाब से अजीब दासता है ये कहा शुरु कहा खत्म ये मंजिले है कौन सी ना वो समझ सके न हम आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 90.4 FM सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और हम बात कर रहे हैं डॉक्टर आर के गुप्ता जी से जो बहुत ही अच्छे राइटर है और काफी अच्छी बातें उनके साथ हम कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि कभी कभी हम लोग किसी अनुभवी व्यक्ति के साथ बैठकर बातें करते हैं तो कहीं न कहीं उनकी लेखनी उनकी आवाज़ उनकी बातें हमें प्रभावित करती हैं और हमें जीवन जीने की एक नई प्रेरणा देती हैं तो आइए ऐसे ही कुछ बातें हम आर के गुप्ता जी से सुन रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि हमारे जीवन में जैसे कि कभी कभी हम हो जाते हैं परेशान हो जाते हैं तो उस समय हमें, हमें क्या करना चाहिए और किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए मुश्किलें पड़ी इतनी कि सब आसान होंगी जब आदमी मुश्किलों में घिर जाता है तो उसको घबराना नहीं चाहिए उसको रास्ता निकालना चाहिए और मुश्किलें ही सक... कोई भी आदमी दुनिया में हुआ मुश्किलें ही उसका रास्ता बनी है। किसी को सफलता ऐसे नहीं मिल गई माँ के पेट से पैदा हुए हर आदमी को स्ट्रगल करना पड़ता है अभी उसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे बाबा रामदेव जी हैं जो एक साधारण परिवार में पैदा हुए अन्ना हजारे जी हैं उसके बाद सबसे बड़ा उदाहरण नरेंद्र मोदी जी हैं जो कभी रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे वो आज प्रधानमंत्री हैं और हमारे मैंने यहाँ देखा ब्रह्म इसमें जो हमारे ब्रह्मा बाबा थे उनका जीवन भी बड़ा संघर्ष में रहा मदर टेरेसा का जीवन देख लीजिए जी, बहुत बड़ा संघर्ष किया और आज मैं वहाँ प्रवचन सुन रहा था तो वहां जिन्होंने प्रवचन दिया उन्होंने इब्राहिम लिंकन की बात की उसके बाद आप पुराना इतिहास देख लीजिए ईसा मसीह को देख लीजिए कितनी मुसीबतें उन्होंने झेली उसके बाद आज उनकी पूजा होती है तो मुश्किलों से अगर घबरा जाएंगे तो महात्मा गांधी को देख लीजिए और सबसे जिनको हम अवतार मानते हैं भगवान कृष्ण और उनसे ज्यादा मुसीबतें किसने सही वो तो भटकते ही रहे अंत अन, तक है। जितना संघर्ष उन्होंने किया हम होते तो हम तो प्राण त्याग देते अपने तो उनको हम भगवान मानते हैं तो है। हर आदमी के जीवन में कहीं ना कहीं वो तो पॉजिटिव नहीं होता नेगेटिव को पॉजिटिव बनाया जाता है और हमारा ये इलेक्ट्रिसिटी का रूल है नेगेटिव और पॉजिटिव मिलेंगे तभी तो बिजली पैदा होगी ऐसे ही जीवन में संघर्ष करने से ही सफलता मिलती है बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया कि जितने हमारे पास संघर्ष आते हैं मुश्किलें आते हैं उतने ही हम उन चीज़ों को फ़ेस करते जाते हैं तो आगे बढ़ते जाते हैं और दो चीज़ें यहाँ पर आती हैं एक तो नेगेटिव पॉजिटिव जो बातें हैं जितना हम अपने आप को मुश्किलों के साथ आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं उतने ही हम आगे बढ़ते हैं अगर हम मुश्किलों को देखकर हताश होकर रुक जाते हैं तो शायद हमारी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं अगर हम उसे फ़ेस करते जाएंगे तो ज़्यादा हम लोग आगे बढ़ेंगे और फेस करने वाले व्यक्ति ही आगे चलकर जो है महान बनते हैं जिनके नाम डॉक्टर साहब ने हमें सुना है बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनको हम जिनकी हम जीवन कहानी को या उनका नाम सुनने के बाद ही हमें पूरा रिपीटेशन हो जाएगा कि भाई हाँ ये व्यक्ति इस तरह से इस तरह बना है तो बहुत ही अच्छी बात लगी और मैं चाहूँगा कि आप अपने जीवन में जो लेख लिखते हैं जो संघर्ष आपने सहन किए आगे बढ़े हैं तो इन सभी के पीछे कहते हैं कि हर व्यक्ति के के सफलता पीछे किसी न किसी व्यक्ति का हाथ होता है तो आप किन किनको प्रेरणादायक मानते हैं अपने जीवन में और क्यों मैं तो इसमें अपने परम पूज्य गुरुदेव परमहंस शिव प्रकाश जी को मानता हूं और उन्हीं के आशीर्वाद से मेरी लेखनी मैंने साठ वर्ष के बाद लिखना शुरू किया अब एट इयर्स नाउ तो उसमें मैं आपको बताता हूँ कि आत्मा मैं भगवान को नहीं मानता था ये उनकी कृपा से मेरे को हुआ कि मैंने और उन्होंने अनुभवी संत होने के नाते जंगल में वो निवास करते थे उन्होंने मेरे को जो यहाँ आप समझाते हैं जो आपके कोर्स के आत्मा और परमात्मा का क्या संबंध है उन्होंने इसका मेरे को प्रत्यक्ष अनुभव और दृष्टिकोण जो है ना थ्योरटिकली नहीं प्रैक्टिकली उन्होंने मेरे को ये चीज़ बता दी है जो गूंगे का गुड़ है उसको मैं व्यक्त नहीं कर सकता लेकिन मैंने अनुभव किया है कि शरीर से आत्मा अलग चीज है और इनका संबंध है आपस में आत्मा शरीर में रहेगी तभी तभी तो था था। सब कुछ काम होगा और उसे लिए एक आपको छोटी सी चीज बताता हूं कि किससे पूछें मंजिले जाना पूछें मंजिले, मंजिले जाना जिसको खबर थी तेरी वो बेखबर मिला तेरी, तेरी वो बेखबर मिला जिसको अनुभव हो जाता है आत्मा का वो बोल नहीं सकता और जो बोलते हैं उनको अनुभव नहीं है वो सिर्फ वाणी तक ही सीमित है दो तो चीजें हैं या तो मरने के बाद आप हर आदमी को पता लगता होगा जब शरीर छोड़ता है कि मेरी आत्मा वो देखता है उसको सूक्ष्म स्थूल और तीन शरीर होते हैं लेकिन समर्थ गुरु के शिष्य जैसे शिव बाबा उनका सारा चीज आत्मा के ऊपर ही है अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो सारी समस्याएं आपकी हाल हो जाएंगी और आपको ये अनुभव हो जाएगा जीते जी के शरीर और आत्मा का संबंध है और आत्मा अजर अमर है पर जब तक आप इसको इसको प्रैक्टिकली अनुभव नहीं करेंगे तब तक आप इस रास्ते पर आगे नहीं बढ़ सकते और जीवन में जैसे जैसे कठिनाइयां आती हैं वैसे वैसे तो उसके लिए एक और मैं शेयर सुनाता हूं नित्य नया पर्दा हटाया वक्त ने रूप दुनिया का दिखाया वक्त ने राजदारों से हुकूमत छीनली रंग को राजा बनाया वक्त ने और जो सबक किसी किताब में नहीं वो सबक सिखाया वक्त ने वक्त की हर शय बुलंद वक्त का हर शय पर राज कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मजाज वक्त वक्त कब क्या करता है कोई नहीं जानता ये एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस से बड़ा कोई टीचर नहीं है आप जितनी मर्जी किताबें पढ़ लो जितनी मर्जी लिख दो जब तक आपको अनुभव नहीं है तब तक आपको जो है उस उसके ऊपर स्टैंप नहीं लगेगी तो अनुभव किताबें पढ़िए ज्ञान हासिल करिए लेकिन मेडिटेशन अनुभव जो है वो मेडिटेशन से आएगा मेडिटेशन अभ्यास से कोई भी काम है कहते कि रस्सी जो है ना घस घस के ना वो लोहे को भी घस देती है तो अभ्यास जरूरी है और आध्यात्मिक अभ्यास जो है बिना गुरु के नहीं आ सकते के के के लिए किसी की किसी की में आप आप कर सकते सकते सकते सकते हैं बन सकते हैं हैं डॉक्टर बन बन इंजीनियर लेकिन अध्यात्म बिना गुरु मार्गदर्शन नहीं चढ़ बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आर के गुप्ता जी मुझे लगता है कि हमारे दोस्त जो इस वक्त सुन रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपने चिंतन की धारा में खो गए होंगे और बहुत ही अच्छा चिंतन आपने बताया की जिस तरह से हम किताबें पढ़कर बहुत कुछ ज्ञान अर्जन कर सकते हैं लेकिन आध्यात्मिक शक्ति या फिर अपना आत्मनिरीक्षण करना है उसके लिए कहीं न कहीं आपको जो है टीचर की या गुरु की जरूरत पड़ती है जिसके माध्यम से आप इन चीजों को प्रैक्टिकल कर सकते हैं बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मैं चाहूंगा कि आपका जो लेखनी है इसमें अब आने वाले समय में किस तरह की विचारधाराओं को लेकर आप लेख लिखेंगे लेख तो समय समय के अनुसार लिखते रहते हैं और अनुभव के ऊपर ही लिखेंगे किसी की सुनी सुनाई बात पर नहीं जैसे मैंने बोला उसी के हिसाब से मैंने किताब भी ऐसे ही लिखा है उसमें मैंने जो एलोब्रेट किया है वो पढ़ने से ही आप उसको जज कर सकते हैं कि ये जो लेखनी है ये किसी किसी किताब से या पढ़ के लिखी गई है या उसमें कोई अनुभव भी है तो मेरी किताब में ये चीज़ झलक देती है कि लेखक का इसमें अनुभव है इसके ऊपर आत्मा क्या चीज़ है परमात्मा क्या है ऋषियों मुनि ने किताबें लिखी उन्होंने थोड़ा भी पढ़ा उनकी जो किताबें हम पढ़ते हैं सारी अनुभव है बाद में वो लिटरेचर बन जाता है हमने भी शायद कोई ऐसी बात लिख दी हो जो आपको अच्छी लगे तो वो अमर हो जाती है बात लेखक के पास क्या होता है कहते जहा न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि लेखक की शक्ति में जहाँ सूरज नहीं पहुंच सकता सूरज से बड़ी कोई चीज नहीं है दुनिया में लेखक की कलम वहां भी यही विशेषता होती है और यह आती है अनुभव से बहुत ही अच्छी बात आपने बताया चलिए जाते जाते मैं कहूंगा कि हमारे जो लिसनर्स हैं जो रेडियो मधुबन के इस वक्त सुन रहे हैं आपको सुन रहे हैं तो उन सभी को मैसेज जरूर दे कि कैसे वो जिए और कैसे अपने मुश्किलों को आसान जीने का मकसद धन कमाना या संतान उत्पन्न करना या कोई बड़ी पद हासिल करना नहीं है मानव का जीवन जो है वो परमात्मा की प्राप्ति के लिए होता है आप गृहस्थी हैं आप साधु हैं आप संत हैं आप प्रचारक हैं आप लेखक हैं आप डॉक्टर हैं आप इंजीनियर हैं उसे कोई मायने नहीं हैं अगर आप भगवान के साथ अपना नाता नहीं जोड़ते धन कमाने से क्या होगा आपकी जो जरूरी जरूरतें पूरी होगी लेकिन आत्मा आत्मसंतुष्टि नहीं होगी बहुत लोग हैं बड़े धनवान हैं वो आत्महत्या कर लेते हैं इसका मतलब धन से शांति नहीं मिलेगी अगर आप शांति चाहते हैं तो आपको अध्यात्म को अपनाना पड़ेगा और शांति होगी तो प्रेम होगा प्रेम होगा तो दुनिया में सब कुछ लड़ाई झगड़े सब कुछ खत्म हो जाएंगे तो आदमी का आदमी और पशुओं में क्या अंतर है शेर दो साल पहले भी जंगल में रहता था मांस खाता था गाय दूध देती थी घास खाती थी लेकिन इंसान की ज़िंदगी में हर 10 साल के बाद परिवर्तन आते हैं पहले ब्लैक एंड वाइट टीवी आया पाँच साल के बाद कलर टीवी आया उसके बाद एलसीडी आया अब और और मोबाइल को देखिए आप पहले जो टेलीफोन जो है वो टेलीफोन ता, तार से आता था उसके बाद मोबाइल आया अब और भी एडवांस अब फोटो भी लग गया है आने तो इंसान की ज़िंदगी में चेंज आती है क्योंकि इंदा इंसान की ज़िंदगी में संघर्ष है और भगवान ने अगर अपने बाद किसी को बनाया है तो इंसान है पांच तत्व का प्राणी जो पांच तत्व हैं वो सिर्फ ह्यूमन बॉडी में है तो हमारे शास्त्र भी ये कहते हैं कि आदमी का जन्म जो है उसके लिए देवता भी तरसते हैं यहाँ भी बात हुई और मैं खाना खाने जा रहा था तो वहाँ लिखा हुआ वहाँ मैंने पढ़ा कि ये जो ब्रह्म भोज आप खा रहे हैं इसके लिए देवता भी तरसते हैं तो मान देवताओं की जो है ना मोक्ष नहीं हो सकती देवता जैसे सूर्य है या ग्रह है ये हजारों साल से ड्यूटी दे रहे हैं इनकी ड्यूटी खत्म ही नहीं हो सकती लेकिन आदमी के पास जो सुपर पावर है सॉल्वेशन हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, तो हर आदमी को इस ढंग से जीना चाहिए कि वो मशीन बंद करना रहे जो ईश्वर ने उसके अंदर वो कस्तूरी कस्तूरी मृग होता है ना जो अंदर दी है उसको वो स्वयं वो अंदर है हमारे और हम उसको बाहर ढूंढ रहे हैं तो उसके लिए प्रयत्न करें ताकि मानव जीवन सफल हो और संसार में प्रेम ही प्रेम बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया मुझे लगता है कि हमारे दोस्त जो सुन रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस मैसेज को अपने जीवन में लागू करेंगे और इंसानी जीवन में जैसे बदलाव आते हैं वैसे अपने अंदर भी हम अपने आप को देखकर बदलाव कर सकते हैं कई बार होता है कि हम सही भी अपने आप को फील करते हैं लेकिन अगर हम दूसरों के आईने से देखना शुरू कर देते हैं कि वो सही भी शायद कहीं ना कहीं गलत हो सकता है इसलिए थोड़ा सा अपडेट होने की ज़रूरत है अपडेट का मतलब ये नहीं कि कोई चीज़ों को बनाए आप या ले आए लेकिन अपने आप को ज्ञान से सिंगारना अपने जीवन में सदा इंसानियत की जो मूल्य धारणाएं हैं उन सभी को बनाए रखकर हम अपना जीवन जीते हैं तो बहुत ही सुखद अनुभूति करते हैं जैसे वो कस्तूरी की बात डॉक्टर साहब बता रहे थे वो कस्तूरी आपके अंदर है लेकिन उससे कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं अपने अंदर जागने की ज़रूरत है चलिए डॉक्टर साहब जाते जाते मैं कहूँगा कि आपको सबसे प्यारा संगीत कौन सा अच्छा लगता है और थोड़ा सा वो गुनगुना दीजिए संगीत ही दुनिया है संगीत के बिना जीवन इसके ऊपर मैंने कविताएं भी लिखी हैं संगीत संगीत एक ऐसा हुनर है जो आदमी को मतलब उसको लय में ले आता है जीवन को और उसमें जितने भी तनाव हैं टेंशन है वो सब संगीत ज़रूर सुनना चाहिए और मेडिटेशन भी तभी होगी जब आपका जीवन संगीत में होगा ये मैं बोल सकता हूँ और इसमें तो इतना ज़रूर है कि संगीत का भी बड़ा महत्व है और सबसे अच्छा संगीत जो है ना वो मेरे को ये भारतीय संगीत लगता है कथक नृत्य इसमें बड़ा आनंद आता है और इसमें आदमी की लॉन्गविटी ऑफ लाइफ भी बढ़ती है इंसान को संगीत के लिए समय निकालना चाहिए और उसी से उसकी जो दीर्घायु चलिए बहुत बहुत धन्यवाद राकेश गुप्ता जी बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके एंड आपने कहा कि आपको संगीत अच्छा लगता है और उसमें जो अपना भारतीय संगीत है वो बहुत अच्छा लगता है और उसमें जितना हम लोग संगीत के साथ जुड़ते हैं समय देते हैं उतना ही हमारा आयु बढ़ता है ये बहुत ही प्यारा समझ दिया और हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आप सुन हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडियो रेडियो माधवन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्कराते रहो अजीब दासता है ये कहा शुरू कहाँ खत्म ये मंजिल है कौन सी न वो समझ सके न हम किसी का प्यार लेके तुम नया जहां बसाओगे इसी का प्यार लेके तुम नया जहां बसाओगे ये शाम जब भी आएगी तुम हमको याद आओगे अजीब दासता है ये कहा शुरू कहा खत्म ये मंजिले है कौन सी न वो समझ सकी न हम ओम शांति